सप्ताह स्कंद की कथा को आरंभ करते हैं यहां पर राजा परीक्षत ने सुखदेव महाराज जी से प्रश्न किया परीक्षत जी कहते हैं भगवान समदर्शी है सुखदेव जी ने कहा जी भगवान समदर्शी है तो परीक्षत जी ने कह दिया यदि भगवान समदर्शी है तो भगवान देवताओं की सहायता करते और दित्यों को मारते ऐसा क्यों श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजा परीक्षा जो प्रश्न आपने हमसे किया यही प्रश्न आपके दादाश्वर महाराज जी ने देवऋषि नारद जी से किया था अब भक्तों एक कथा दूसरी कथा में चली जाएगी अब देवऋषि नारद जी सप्ताह स्थल की कथा सुनाएंगे सुखदेव जी कहते हैं कि जिस समय राजा युधिष्ठर महाराज जी राज सूर्य यज्ञ कर रहे थे अब महाराज यहाँ पर अब बात ये आई कि जो सम्राट है वो किसी योग्य पुरुष का पूजन करेगा अब महाराज योग्य पुरुष उस सभा में कौन थे तो सहदेव जरासंध का पुत्र था महाराज उसने खड़े होकर कहा कि इस सभा में योग्य पुरुष श्री भगवान वासुदेव कृष्ण है इसलिए पूजन श्री कृष्ण का ही होना चाहिए ये बात सहदेव की सबको भा गई सबने कहा बात तो ठीक है तो उस समय भगवान कृष्ण के मौसी के पुत्र थे जिनका नाम था भक्तों शिशुपाल शिशुपाल खड़ा हो गया और सहदेव को कहता है अरे तुम्हें विष्णु पितामा गुरु द्रोणाचार्य अन्य कोई पुरुष तुम्हें नजर नहीं आए तुमने इस ग्वाले को कह दिया ये है, अरे ना तो ये राजा है ना तो इसकी कोई महानता अरे इसकी तो माँ का भी कोई ठिकाना नहीं है अब इतना बुरा भला इसने कहना आरम्भ कर दिया भगवान कृष्ण ने अपनी मौसी को वचन दिया था मैं सौ अपराध इसके क्षमा कर दूंगा इससे अधिक यह अपराध करेगा फिर मैं इसे क्षमा नहीं करूंगा जब इसने सौ से अधिक सौ से ऊपर पूरा भरा कहना आरम्भ कर दिया उस समय भगवान श्री कृष्ण की उंगली में सुदर्शन चक्र जी आए और सुदर्शन चक्र ने इस शिशुपाल के सर को धड़ से अलग कर दिया भक्तों महाभारत में कथा आती है इस शिशुपाल का जब जन्म हुआ था इसकी चार भूजा थी ये बहुत बीमार रहता था ज्योतिषों ने कहा कि जिसकी गोद में आकर जाकर यह स्वस्थ हो जाएगा इसकी दो भुजा हो जाएगी उसी के द्वारा इसकी मृत्यु होगी एक दिन जब भगवान श्री कृष्ण अपने मऊसी के घर गए और शिशुपाल को इस शिशु को जब गोद में उठाया महाराज इसकी दो भूजा हो गई और ये स्वस्थ हो गई यानी कि ठीक हो गया मौसी बिचारी परेशान हो गई इसका अर्थ कि कृष्ण से ही इसकी मृत्यु होगी मौसी ने प्रार्थना की तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मौसी को वचन दिया भक्तों कि मैं तुम्हें वचन देता हूं सो इसके अपराध में क्षमा कर दूंगा इससे अधिक अधिज्ञ पाप करेगा तो इसका मैं गोविंदाए नमा कर दूंगा तो भक्तों यहां पर भगवान ने मौसी के दिए वचन को पूर्ण कर दिया लेकिन वास्तव में शिशुपाल जो है वो भगवान का ही सेवक है शिशुपाल में से एक प्रकाश निकला और वे प्रकाश भक्तों भगवान श्री कृष्ण में चला गया ये देखकर युधिस्तर महाराज जी चौंक गए इसने तो कृष्ण को बुरा भला कहा और इसमें से जो ज्योति निकली वो कृष्ण में चली गई अरे कृष्ण में तो मुक्तात्मा ही जाती है ये तो पापी था उस समय युधिष्ठ महाराज जी ने देव ऋषि नारद जी से कहा हे hey, प्रभु आप हमें ये बताइए कि यह तो पापी था इसका प्रकाश कृष्ण में कैसे चला गया अरे कृष्ण में तो मुक्त आत्मा ही जाती है देव ऋषि नारद जी भक्तों को मुस्कुराए और देव ऋषि नारद जी कहते हैं हे hey, राजा युधिष्ठर भगवान समदर्शी हैं इसलिए कहते हैं समदर्शी मोहे कहे सब को ही मैं समदर्शी हूं और पूरा समाज मुझे समदर्शी कहता है पूरा संसार मुझे समदर्शी कहता है एक समय क्या हुआ भक्तों ये सारे देते भगवान के पास है और कहा हे प्रभु आप हमारा भी कल्याण कीजिए तो भगवान ने के, कहा कि चलो तुम्हारा कल्याण होगा तुम भजन कीजिए बोले होए भजन नहीं तामस देहा हम तामसिक लोग हैं अब हम काम माला सटकाएंगे सरकार आपके नाम की हमसे भजन वजन नहीं होता तो क्या करोगे बोले गाली भगेगे आपको अच्छा तो भगवान ने कहा ठीक है तुम वेर भाव करो इसी में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा तो भगवान ने इन सब दित्यों को बिताड़ दिया क्यों कह रहे हैं बोले अवतार तो सरकार आपका हमारे ही कारण होता है भगवान ने कहा वो कैसे बोले हम आते हैं और आप हमारा विनाश करते हो और फिर आप गीता में कह देते हो परित्र नाम साधु नाम विनाशाय आयु दुष्टता अरे हमारा विनाश करते हो तभी तो आपकी जे जयकार आपकी कीर्ति संसार में बढ़ती है तो हमारा भी कल्याण करना चाहिए आपको तो हम तो आपको बुरा भला कहेंगे भगवान ने कहा ठीक है तुम तो मुझे बुरा भला कहो मुझसे वेर करो मैं तुम्हारा इसी में कल्याण कर दूंगा रामायण में प्रसंग आता है महाराज भगवान श्री रामचंद्र जी रावण की सेना को मार रहे थे भगवान को दया आ गई। भगवान ने कहा इन विचारों का क्या दोष ये तो अपने राजा रावण को प्रसन्न करने के लिए उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए युद्ध कर रहे हैं इन विचारों का क्या दोष फिर बड़ा सुंदर यह वर्दन है एक ही बाण प्राण हर लीना दिन जान ही निज पद दीना एक ही बाण मारा भगवान ने और सारे राक्षसों को अपने धाम में भेज दिया इसलिए भगवान समदर्शी युदिस्तर महाराज जी को देव ऋषि नारद जी कह रहे हैं यहां भगवान समदरस गया भगवान ने आदि देती हिरणा कशिको को मारा कौन था भक्तो देता तो देव ऋषि नारद जी कहते हैं युद्धिस्तर उसी ही भगवान ने पहलाद महाराज पर भी कृपा की क्या पहलाद दैत्य नहीं थे अगर भगवान भेदभाव करते हैं तो बारह भागवतों में भक्तों दो कौन है असुर हैं स्वयंभु नारदम शंभु कुमारो कपिलो मनो प्रहलाद जनको भीष्म बली वया सकी वयम तो बली और प्रहलाद महाराज जी का नाम आ गया इसलिए भगवान समदर्शी है युधिष्ठर महाराज जी मुस्कुराए और कहा कि हे प्रभु आप हमें ये बताइए कि भगवान ने भक्तराज प्रहलाद पर कैसी कृपा करी हमें हाँ पहलाद महाराज जी का चरित्र बताइए श्री देव ऋषि नारद जी कहते हैं जिस समय भगवान ने वराह अवतार लिया आदिदे हिरणाक्ष को मारा अपने छोटे भाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए हिरणाकाशिकु तपस्या करने के लिए गया जब इसने तपस्या की तो इसके तप से बिचारे देवता भयभीत हो गए उनका श्वास लेना मुश्किल हो गया ये सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से कहा हे hey प्रभु हमसे श्वास लिया नहीं जा रहा हम हमारा तेज घटता जा रहा है आप कृपा कीजिए ब्रह्मा जी ने कहा चिंता चिंता मत करो देवो मैं जाकर हिरणा काशिकों को वरदान देता हूं कि उसके तप के प्रभाव से आप सबका तेज घटता जा रहा है तो ब्रह्मा जी आए और भगवान ब्रह्मा जी ने अपने तेज से अपनी माया से हृणा को भक्तों स्वस्थ कर दिया जब उन्हें स्वस्थ कर दिया अब कहा कि मैं तुम्हारे भजन से बहुत प्रसन्न हूं हमसे वरदान मानिए हिरणा का ने कहा कि हमें अजर अमर बना दो ब्रह्मा जी ने कहा बात सुनिए अजर अमर तो हम नहीं हम तुम्हें कैसे बना दे बोले ठीक है अगर आप हमें अजर अमर नहीं बना सकते तो आप हमें वरदान दीजिए ना मैं अंदर मरू ना मैं बाहर मरू ना मैं दिल में मरू ना मैं रात में मरू ना मैं इंसान से मरू ना मैं जानवर से मरू ना ब्रह्मा जी के बनाए किसी प्राणी से मरू और ना ही तो महाराज में साल के बारह महीनों में मरू ना मैं जीवित हथियार से मरूँ ना मैं मुर्दे हथियार से मरूँ ब्रह्मा जी ने गसकर उंगली पकड़ाई तो हाथी पकड़ लिया ब्रह्मा जी कहते भाई तूने इतने सारे वरदान मांग लिए और ये सारे वरदान मैं तुझे दूंगा क्यों दूंगा कि तेरे जैसा भजन भी किसी ने नहीं किया है अब तो ब्रह्मा जी ने तथा दिया और भक्तों आपको तो पता ही है जब वरदान की गर्मी मिल जाए तो क्या करते असुरगण और वही इसने किया वरदान प्राप्त होते ही इसने स्वर्ग पर भक्तों आक्रमण कर दिया अरे देवराज इंद्र तो हिरणा काशिकू के घर में झाड़ू पूजा करते थे और वरुण देव पानी के देवता तो इनके घर का पानी भरते थे लो मोटर लगाने की जरूरत ही नहीं है पानी भरते थे इनके घर का सारे देवता बिचारे भयभीत हो गए इसके अत्याचार से सब ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी सब देवताओं को लेकर भगवान श्रीहरि के पास गए भगवान की स्तुति की भगवान ने निकारे देव चिंता ना करो इसके घर मेरे परम भागवत भक्त का जन्म होगा ये उससे अत्याचार करेगा और जितना अत्याचार करेगा इसकी मृत्यु निकट आ जाएगी समय आने पर मैं अवतार लेकर इसकी लीला को समाप्त कर दूंगा समय की प्रतीक्षा कीजिए समय का इंतजार कीजिए इस प्रकार से देवतागण ब्रह्मा जी आदि सब चले गए भक्तों आदि तिहना का शिव उन्हें माता कयादू से विवाह किया और इनके चार बेटा हुए अहलाद अनुलाद समलाद और प्रलाद ये चार बेटा हुए अब चार बेटों में पहलाद महाराज तो परम भागवत है पहलाद महाराज जी को गुरुकुल भेजा गया एक दिन पिताश्री अपने पुत्र प्रहलाद से मिलने गुरुकुल में गए पहलाद महाराज जी को अपनी गोद में बिठाया बालों में हाथ फेरते रहे और कहा पहलाद तुमने गुरुकुल में क्या सीखा प्रहलाद महाराज जी कहते पिताजी हमने तो गुरुकुल में सीखा है कि जो गृहस्थी आश्रम है ये अंधकूब है ये अंधकुआ है अच्छा बेटा ये गृहस्थी आश्रम अंधकुआ है तो कैसे इस कुएं से निकला जाए बोले पिताजी हरि शरणम भगवान का भजन करके कर लो बात तो तेरी नजर से देखने लगा हमारे शत्रु का नाम लेता है अब तो ये अंध कुआ क्या होता है इसके विषय में चर्चा करते कथा को आगे लेकर चलते हैं। दो कुए हैं एक गांव में कुआ होता है और यदि गांव के कुएं में कोई गिर जाए तो कोई भी माताजी आदि जब पानी भरने जाएगी कुएं में तो देखेगी अरे कोई गिर गया शोर मचाएगी तो जो गिरा है उसको बचा लिया जाएगा तो गांव के कुएं में यदि कोई गिर जाए तो वहाँ से बचा जा सकता है और अंधकूप किसे कहते हैं अंध कुआ जंगल में जो होता है अब जंगल में जो कुआ हो तो जंगल से ना तो कोई गुजरे और ना तो जंगल में कोई पानी भरने जाएगा क्योंकि सांप है शेर है हाथी के भाई से कौन जाए महाराज वहां और वहां यदि कोई गिर जाए तो उसे बचाया नहीं जा सकता उसे कहते अंत कुआ तो यहां पर इस कुएं से बचने के लिए वो है भगवान का भजन जब इसने भगवान का नाम लिया तो आदि तिहर का शि क्रोधित हो गया अरे मूर्ख मेरे सामने मेरे ही शत्रु का नाम लेता है तो बिचार गया अरे मेरा बेटा तो पांच साल का बालक है इसे क्या पता जैसा इसे सिखाया गया है वैसा ही ये कह रहा है जाओ तुम्हारे मूर्ख गुरुजनों को बनाओ हम महाराज संनाम को दिलवाया गया उन्होंने नमस्कार किया बोले भगवान आज्ञा कीजिए क्या होगा तो यहां पर कह रहा है अरे मूर्खो तुम्हें शर्म नहीं आती तुम मेरे बेटे को मेरे शत्रु का नाम पढ़ा रहे हो मेरे शत्रु के विषय बता रहे हो महाराज संडा अमृत जी शुक्राचार्य जी के जो बेटा थे कहा भगवान आपकी सोगंध हम कुछ भी इसे नहीं पढ़ा रहे अरे हमें तो ऐसा लगता है कि कोई विष्णु का जासूस है अरे वही इसे पढ़ाना रहेगा आप चिंता ना करें हम देख लेंगे तो यहां पर तो सुखदेव जी कहते ये गुरुजन नहीं है ये तो मास्टर साहब है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 कि अब आप का से कृष्ण नहीं अब आप कहा पढ़ा कौआ पढ़ाओगे तो क्या मजा उस टीचर की कि वो का से कृष्ण पढ़ा दे इसे कहते मास्टर और यही कोई गुरुजन को कहते हे गुरुजन हे महाराज कहा से कृष्ण नहीं कहा से कौआ कहो गुरुजन कहेंगे भाग भाग्य से हम तो कहा से कृष्ण ही कहेंगे तो गुरु में और टीचर में बहुत अंतर होता हैगा गुरु कहते हैं जो अज्ञानता के अंधकार को दूर करता है ज्ञान की रोशनी कराते हैं भक्ति देते उसे गुरु तो ऐसे सदगुरुदेव महाराज जी को नमन करते हैं तो यहाँ पर सन्ना अमृत जी प्रहलाद महाराज जी को लेकर चले गए कुछ महीने हुए तो प्रहलाद महाराज जी को घर पर माता पिता से मिलाने के लिए लेकर गए गुरु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 और जब हम इनसे कहेंगे तो इन्हें लगेगी क्या घटिया बात जब इतने प्रेम से पूछ रहे तो बता देना चाहिए तो भक्तों आज प्रहलाद महाराज जी प्रसन्न होकर भगवान की निवेदा भक्ति का उपदेश करते हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु सुमिरण सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सखा आत्मा आज प्रहलाद महाराज जी बड़ा सुंदर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 और तीसरी भक्ति है सिमिरण सिमरण के अंदर हमारे पहलाद महाराज जी का नाम बताएगा अब सिमरण के सिमरण कैसे किया जाए आपने जिन कथाओं को कहा और सुना आप ध्यान में बैठ जाओ और कैसा करें कैसा ध्यान करें सिमरण में भगवान वृंदावन में में चला रहे हैं भगवान के कांधे पर पितांबर है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 जो भगवान के चरणों की सेवा करती है भगवान के चरण दबाती है वो है श्री लक्ष्मी जी और पूजन करने में श्री पृथ्वी महाराज जी का नाम आता है अर्चन प्रतुजी महाराज भगवान का पूजन बहुत करते थे जबकि है भगवान के अंश भगवान के अवतार कहे जाते हैं नौवा अवतार है चौबीस अवतार में प्रतुजी महाराज लेकिन पूजन करने में इनका नाम आता है अब महाराज छठे में आता है वंदन बंदन करने में श्री अकुर महाराज भक्तो अक महाराज कौन है अकुर जी महाराज यदुवंशी है और भगवान कृष्ण के काका जी रखते हैं महाराज अकुरु के विषय में आप भागवत के दसवें स्कद में सुनोगे जब कंस ने अकुर जी महाराज जी को कृष्ण को लेने के लिए वृंदावन भेजा था तो महाराज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 दास से भक्ति में तो रामदास श्री हनुमान जी का ही नाम आता हैगा ये भगवान के दास हैं इसलिए इनका नाम भी सातवें नंबर पर आता है और आठवें नंबर पर सकाहा तो सका भाव किस में था अरे अर्जुन में था अर्जुन कृष्ण को सका कहते थे अपना मित्र दोस्त कहते थे और श्रीमद भगवद गीता के ग्यारहवें अध्याय में जब भगवान कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया अर्जुन भयभीत तो हो गए उस रूप को देखकर और अर्जुन ने कहा हे hey कृष्ण आपको मित्र समझते हुए कभी एकांत में और कभी सबके सामने में आपको डांट दिया करता था आपके संग सोता था खाता था मुझे क्षमा कर दीजिए ये सका भाव इसमें अर्जुन में और सका भाव कृष्णों को अपना दोस्त बनाया अर्जुन ने इसका कल्याण हो गया और अंत में नवा नाम जो भक्तों आता है वो हमारे श्री बलि महाराज जी का नाम आता है आत्मा निवेदित आत्मा निवेदन सब कुछ भगवान पर निछावर कर दिया सब कुछ दित्य गुरु शुक्राचार्य जी ने कहा अरे बलि ये तो ना ना तो त्रिपन है ये विष्णु है एक पग में नीचेगा दूसरे पग में ऊपर का तीसरे पग की तो जगह ही नहीं बचेगी प्रसन्न हो गए श्री बली महाराज जी बली महाराज जी कहते हैं सरकार ये विष्णु है अरे है किसका अरे इन्हीं का तो है धन मन धन सब है तेरा सारी सब कुछ है तेरा प्रभु सब कुछ है तेरा तेरा तुझको को अरपण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण पढ़ु में किसकी स्वामी शरण पढ़ू में किसकी तुम और प्रभु ना जिसकी ओम जय जगदीश हरे अरे सब कुछ किसका है अरे इन्हीं का है तो इन्हीं का ही ले लेंगे तो जिन्होंने तन मन धन सब कुछ पिछावर कर दिया अपने आप को भी भगवान पर निछावर कर दिया इसे कहते हैं आत्मा निविदा है भक्ति बड़ा सुंदर ज्ञान का उपदेश प्रहलाद महाराज जी हमें दे रहे हैं महाराज हमें तो आनंद आ रहा है पर हिरणा काशी को क्रोध कु कु आ रहा है अरे लाल पीला हो गया संडामृत सिकारे मूर्ख हो तुमने मेरे बच्चे को क्या ज्ञान दिया पहले इसने मुझे एक बात बताई थी अंधकूप और आज मुझे निवेदा भक्ति का उपदेश कर रहा है उस समय सन्नावृत ने कहा भगवान आपकी सोगंध है ना तो हमने पलाया ना विष्णु के किसी गुप्तचर ने पलाया ये कहीं से पढ़ा पढ़ाया ही आया है अब महाराज ऐसा कह दिया बोले इसे रोग लग गया है ग्रह लग गया ग्रह भाई कौन सा ग्रह लग गया है बोले कृष्ण ग्रह राम कृष्ण ग्रह बोले बहुत खतरनाक ग्रह है शनि राव के तुम मंगल लग जाए कथा सुनकर जब तप कर कर, कर दान पुन आदि कर कर दूर किया जा सकता है लेकिन कृष्ण ग्रह अगर किसी को लग जाए तो उसे दूर नहीं किया जा सकता बोलते महाराज बहुत शक्तिशाली ग्रह है बोले इसके लक्षण क्या है बोले इसके लक्षण है कि अगर किसी को ये ग्रह लग जाए या तो वे कभी रोएगा या तो कभी हंसेगा ये इसके लक्षण है इस ग्रह के पर रोता भी होता है और हमारा छूत की बीमारी है यदि एक को लग जाए तो दूसरे को भी लग जाएगी ये रोग छूत की बीमारी है कैसे पता लगेगा बोले एक तुम्हें कंठीधारी मालाधारी नजर आएगा तिलकधारी तो आपको दूसरा भी नजर आएगा फिर तीसरा भी नजर आएगा इस प्रकार से ये की बीमारी है हमारा अंग हमें कितना प्यारा लगता है भक्तों जीबा हमारी और दांत हमारे कभी कभी दांत के नीचे जीबा आ जाती है तो किसी ने हथुड़ा लेकर दांतों को तोड़ दिया अरे मूर्खों तुम्हें शर्म नहीं आया नन्नी जीबा पर तुमने हमला कर दिया क्यों नहीं तोड़ा दांतों को सबको पता है कि भैया जीबा हमारी तो दांत भी हमारी है और वही हमारे अंग में यदि उंगली में पैर में कहीं कुछ घाव हो जाए और डॉक्टर साहब कहे कि उंगली को काटना पड़ेगा नहीं तो घाव आगे बढ़ेगा और पूरे शरीर को खत्म कर देगा तो अपना ही अंग प्यारा होता है और डॉक्टर साहब के पास लिख कर देंगे डॉक्टर साहब हम आपको लिख कर दे रहे हैं आप इस उंगली को काट दीजिए तो अपने ही अंग को कटवा देंगे क्यों क्योंकि इस अंग के कटने से पूरा शरीर अगर स्वस्थ रहे तो उस अंग को काट देना चाहिए तो यहाँ पर सन्ना अमृत जी कह रहे हैं ये रोग लग गया आपके अंग में प्रहलाद महाराज आपकी ही संतान है और ये अभी इसे लगा अन्य असुर बालों को में लग जाएगा ये बीमारी फैल जाएगी इस बीमारी को खत्म करने के लिए आपको इस रोग को खत्म करने के लिए इसकी लीला को समाप्त कर देना चाहिए ये सुनते ही हिरण आकाशीव को प्रसन्न हो गए देित्यो को बुलाया और मार दिया जाए इसे अब भक्तों प्रहलाद महाराज जी को पर्वत से फेंका भगवान श्री हरि ने प्रहलाद महाराज जी की रक्षा की विषेले सर्पों के बीच में डाल दिया भगवान ने वहाँ भी इनकी रक्षा की हाथियों को मदिरा पिलाया गया और प्रहलाद महाराज जी को उनके बीच में छोड़ दिया भगवान ने उनकी रक्षा की शेरों के बीच में प्रहलाद महाराज जी को छोड़ दिया भगवान ने उनकी रक्षा की कालकुट विष बड़ा भयंकर विश्ता पिलाया गया लेकिन भगवान ने उनकी रक्षा की भगवान ने हर कदम पर हर जगह पर उनकी रक्षा की भागवत में प्रसंग आता है कि भगवान ने अग्नि से भी रक्षा की तो इतना प्रसंग भागवत का है ब्रह्मांड पुराण में लिखा है कि महाराज हिरना काशिकों की बहन थी जिसका नाम था होलका। होलका ने भी ब्रह्मा जी सी ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था तपस्या कर कर और वरदान उन्हें एक चुंदरी दी थी होलिका यदि भक्तों चुंदरी को ओढ़ दे तो बड़ी से बड़ी अग्नि में स्नान कर सकती थी इतनी शक्ति थी उनके पास लेकिन शक्ति होलका के अंदर नहीं थी शक्ति जो उनके पास थी वो थी चुंदनी होलका ने कहा भैया चिंता क्यों करते हो हमें तो वरदान है हमारी गोद में बिठा दी दीजिए अब महाराज होलका गोद में लेकर बैठी अग्नि को चेतन कर दिया गया हवा चली जब हवा चली ही तो वो चुंदनी पीछे से उड़ पीछे से अगर हवा चलती हमारा कपड़ा आगे गिरता है और आगे से हवा चलती तो पीछे गिरता है तो पीछे से हवा चली फिर चुंदरी उड़ी और सीधे प्रहलाद महाराज जी के सर पर आ गई अग्नि चेतन हुई होलका तो जलकर भस्म हो गई लेकिन प्रहलाद महाराज जी की जय हो गई और यहाँ भगवान ने दोनों ही भक्तों के वरदान इलाज रखी ब्रह्मा जी भी भगवान के भक्त हैं और भगवान की आज्ञा से ब्रह्मा जी सृष्टि जो रचना करते होंगे भगवत इच्छा से कार्य कर रहे हैं इसलिए भगवान ने अपने भक्त ब्रह्मा जी के वरदान की विलाज रखी क्योंकि ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था लेकिन ब्रह्मा जी ने भक्तों जो वरदान दिया वो चुनतरी को दिया होलका को नहीं दिया है और यहाँ अपने भक्त की विलाज रखनी है भगवान को उनकी भी रक्षा करनी है गीता में कहते हैं नवेध्याय में अर्जुन पूरे जगत में टिन् सब कुछ सब जगह का नाश हो जाएगा सबका नाश हो जाएगा मेरे भक्त का विनाश नहीं तो आज भक्तराज की भी भगवान रक्षा कर रहे अग्नि जल गई होल का होल का जली प्रहलाद बच गया महाराज जय किसकी हुई प्रहलाद महाराज जी की लोग बोलते होली माता की थे। अरे होली माता की जय क्यों करते हो वो तो राक्षसनी है वो तो मारने की इच्छा से आई थी भक्तराज जी को उसकी जय कर और रही बात जय किसकी जो जीवित रह जाए ये तो जलकर भस्म हो गई जीवित तो हमारे प्रहलाद महाराज जी रहे इसलिए वक्त तो होली में दो प्रकार के लोग होते हैं सवेरे होली जब जलकर शांत हो गई तो उसकी राख लेकर प्रहलाद महाराज जी की जो प्रेमित एक दूसरे पर राख ही लगाने लगे राख को ही उड़ाने लगे ये प्रहलाद महाराज जी वाले हैं जो रंग लगाते हैं मिठाइया बांटते हैं खिलाते हैं गले मिलते हैं बड़ी अमन से बड़ी शांति से जो पड़वा बनाते हैं अरे भगवान ने हमारे महाराज की रक्षा की फेहलाद महाराज जी बज गए तो बड़े प्रेम से बनाते हैं और जो हिरणा का शिक्कू वाली पार्टी होती है वो बड़ा उत्पात मचा देती होली में वो क्या करते हैं फेलाद महाराज जी क्यों बज गए लिया अंडा धे मार दिया लिया सड़ावा टमाटर धे मार दिया ना जाने गंदी नालियों में फेंक देते तो आप समझ जाना कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो हिरणा का शिक्कू की पार्टी से है और प्रहलाद महाराज जी की पार्टी से जो हैं वो बड़े अमन से बड़ी शांति से परवा मनाते हैं तो लियाज़ा कथा को आगे लेकर चलते हैं भक्त राज की भगवान ने रक्षा की महाराज अब अब तो हिरणा का शिव चिंता में पड़ गए कि इतनी कोशिश करी ये मरता क्यों नहीं है उसी समय संडा अमृत जी आए संडा अमृत जी ने कहा अरे भगवान आप चिंता क्यों करते हैं आप यदि थोड़ी सी टीढ़ी ऐसी नजर कर दें तो प्रगति कांपने लग जाती है सब भयभीत हो जाते हैं आप चिंता ना करें और आप इसे हमें सौंप हम संभालेंगे इसे अब पूर्ण पेलाद महाराज जी को भक्तों लेकर गए कहा गुरुकुलहलाद जी को बड़ी शिक्षा देते थे ये बहुत शिक्षा देते थे पेलाद महाराज जी को पेलाद जी नहीं पढ़ते थे यहाँ तक इनके हाथ पैर बांधकर इनको शिक्षा दी जा जाने प्रहलाद महाराज जी ने विचार किया प्रवचन तो देना ही है प्रचार तो इनके बीच में करना ही है तो पहले हम इनकी सुनते हैं फिर अपनी इन्हें सुनाएंगे तब तो अब भक्त राजकी सुनने लगे जिसे गीता के अंदर गीता के अंदर पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की सुनी और अर्जुन की जब सुनी तो फिर भगवान ने अर्जुन को अपनी सुनाई तो पहले सुनना पड़ता है फिर सुनाना पड़ता है तो प्रहलाद महाराज जी ने भी भगवान की नकल की भगवान ने कहा जब भगवान भगवान के भक्तों ने सुना फिर भगवान ने कहा अब हम भी पहले इनकी सुनेंगे फिर इनको सुनाएंगे तो यहाँ पर पहलाद महाराज जी गुरुकुल में रहे एक दिन गुरुजन किसी कार्य से बाहर गए अब तो महाराज गुरुकुल में प्रहलाद महाराज जी कोई नहीं है तो प्रहलाद महाराज जी ने असुर बालकों से कहा कि आओ आज नया खेल खेलते हेंगे सब बालकों ने कहा रे पहला कौन सा खेल बोले आंख मिचोली बालको ने कहा पहला तो पुराना खेल है बोले नहीं नहीं तुम्हें खेलना नहीं अच्छा भी, तुम बताओ कैसे खेला जाता है आंख में चोली बोले बात सुनिए जीवात्मा और परमात्मा शाश्वत सका है अर्थात हम और भगवान संग रहते थे इसलिए कहते ईश्वर हंस जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख ईश्वर का हंस ये जीव सचिदानंद है भगवान के संग रहता है तुम्हारा तो एक दिन जीव ने भगवान से कहा भगवान आंख में चोली खेले भगवान ने कहा ठीक है ठाकुर तो जी ने कहा ठीक है मेरे बच्चों तुम छुपो और मैं दाम देता तो भगवान ने दाम दिया सब छुप गए हम छुप गए सब जीव छुप गए भगवान दाम दे रहे क्योंकि भगवान का काम है जो छुपे हैं उनको ढूंढना अब हुआ क्या भक्तों हुआ ये भगवान सृष्टि की रचना करते हैं अब कर्मों से भगवान भक्तों सबकी खोज करेंगे हाँ तेरा ये कर्म है चल तू गधा बन जा तेरा ये कर्म है तू बैल बन जा तेरा ये कर्म है तू मनुष्य बन जा तेरा ये कर्म है तू राक्षस बन जा तेरा ये कर्म है तू देवता बन जा तेरा ये कर्म है तू स्त्री बन जा तो सबको कर्मों के द्वारा ठाकुर जी ने ढूंढ लिया अब भगवान कहते हैं कि मैं चुपता हूं अब तुम मुझे ढूंढो छुपेंगे और हम ढूंढेंगे कैसे शाम तुझसे नहीं का सत्संग ही बहाना है दुनिया वाले क्या जाने मेरा रिश्ता पुराना है अब भगवान को कैसे ढूंढा जाए बोले भगवान की कथाओं में कथाओं को श्रवण करो पहली भक्ति ये कथा सुनना इसलिए गोपी गीत में भी क्या कहती है गोपिया कि तव तत्व जीवन श्रवण मंगलम कल्प साप आपकी कथा अमृत हमारा जीवन है कलेष उपनाश करने वाली आपकी कथा है भक्ति सोई भी भक्ति को जागृत करती है भगवान की कथा श्री सुखदेव महाराज जी ने श्रीमद भागवत दूसरे स्कम में भी कहा कि तस्मा सर्वात्मा भगवानी स्वरोव्य कीर्ति त्यता सुमरतव्य चेचता भयम् पहली भक्ति सुनना और जो जितना अच्छा सुनेगा उतना अच्छा सुना सकता है तो यहाँ पर पहलाद महाराज जी कहते हैं कि भगवान को ढूंढने का मार्ग उनकी भक्ति लेकिन भक्ति ऐसे तो जागृत नहीं होगी भक्ति कब जागृत होगी जब उनकी कथा को सुनेंगे हमारे बीच इस पंडाल में कोई बड़े साहब आकर बैठ जाए हम उन्हें नहीं जानते हम उनको सम्मान नहीं देंगे आइए सब बैठ जाइए बस इतना कहेंगे क्योंकि हम उन्हें जानते नहीं है कौन है और जब हमें पता लग जाए कि भाई फलाने नाम के बड़े साहब कथा में आ रहे हैं तो महाराज उनका स्वागत होगा बड़े भावुकता से उनको बिठाया जाएगा क्योंकि उन्हें जान लिया हमने हम उनको सम्मान देंगे भगवान कौन है क्या है कैसे ये कोई नहीं जानता लेकिन जब कथा के माध्यम से उनकी महिमा को सुनते हैं और महिमा को सुनकर हम जानते अरे ये तो बड़े महापुरुष हैं, फिर हम उन्हें बाआसानी ढूंढते हैं इसलिए ढूंढने का मार्ग भक्ति और कथा के माध्यम से उनका पता हमें मिलता है असुर बालकों ने प्रहलाद महाराज जी से कहा कि प्रहलाद इतनी अच्छी अच्छी बातें तुम्हें कौन बताता है बोले हमारे गुरुदेव तो असुर बालकों ने कहा प्रहलाद हमारे गुरुदेव तो संडा मृत जी है आज तक उन्होंने ऐसी बातें नहीं कही प्रहलाद जी कहते ये गुरु थोड़ी अरे साहब कौन से गुरु अरे देव ऋषि नारद ही हमारे गुरु अब यहाँ पर प्रहलाद महाराज जी कहते हैं जिस समय हमारे पिताजी भजन करने के लिए गए तपस्या करने के लिए गए देवता लोग भयभीत तो हो गए और हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया हम अपनी माँ के पेट में थे महाराज गर्भ में थे देवराज इंद्र ने हमारी माँ को बालू से पकड़ा और घसीटते लेकर जा देव ऋषि नारद जी आ गए गुरुदेव ने इंद्र से कहा कि इंद्र तुम पाप कर रहे हो वक्त देव ऋषि नारद जी कहते हैं इंद्र स्त्री पर इस प्रकार का अत्याचार नहीं करना चाहिए स्त्री को मारने से उन्हें कष्ट पहुंचाने से ब्रह्म तेज आयु घटती है तुम्हें ऐसा पाप नहीं करना चाहिए देवराज इंद्र ने कहा हे ऋषि आप तो जानते हो इनके जो स्वामी है वो हमसे शत्रुता रखते हैं और ये उनकी पत्नी ही भी हमारी शत्रु हुई और ये गर्भ है इसके गर्भ में हमारा शत्रु है मैं इसे नहीं मारूंगा लेकिन जब इसका बच्चा जन्मेगा मैं उसे मार दूंगा देव ऋषि नारद जी कहते हैं हे hey, देवराज इंद्र भगवान ने क्या कहा था कि इसका जो चौथा पुत्र होगा मेरा परम भागवत होगा मेरा भक्त होगा इसलिए कोई और नहीं भगवान के भक्त ही इसके पेट में देव ऋषि नारद ऋषि की बात को सुन लिया तुरंत विश्वास ये नहीं डगमगा रहे तुरंत विश्वास कर लिया नमस्कार किया अब महाराज देव ऋषि नारद जी आश्रम में लेकर आ गए हैं माता कया देव ऋषि नारद जी जब भगवान की कथाएं कहते थे तो प्रहलाद महाराज जी भक्तों मां के पेट में कथाओं को सुनते थे तो देव ऋषि नारद जी प्रहलाद महाराज जी के गुरुदेव है प्रहलाद महाराज जी कहते हैं मुझे मां के गर्भ में ही देव ऋषि नारद जी के द्वारा कथा श्रवण कर कर ज्ञान हुआ इसलिए हमारे गुरुदेव देव ऋषि नारद जी है असुर बालको ने कहा प्रहलाद गुरुदेव ठीक ही कहते थे कि तू कहीं से सिका सिखाया ही आया है अच्छा तो प्रहलाद भगवान कहा है तो प्रहलाद महाराज जी कहते भगवान तो घटघटवासी है सब जगह मौजूद है अच्छा तू क्या प्रहलाद इस पीपल के वृक्ष के अंदर भगवान है बोले है बिल्कुल है तो तू हमें दर्शन करवाएगा बोले हाँ करवाएंगे क्यों नहीं करवाएंगे बोले प्रहलाद अभी तो हम छोटे से बालक हैं हमें अभी भी दर्शन मिल जाएंगे क्या तो प्रहलाद महाराज जी तो बड़ा सुंदर ज्ञान का उपदेश करते हैं प्रहलाद महाराज जी तो कहते हैं कि भक्ति में कोई आयु का संबंध नहीं है असुर बालकों ने तो इतना भी कहा था हम तो अभी छोटे हैं जब बड़े होंगे तब भजन करेंगे तो पहला महाराज जी ने कहा चलो कितनी तुम्हारी आयु 100 साल की 50 साल तो सोने में गुजर जाते हैं 50 साल हमारी आयु के सोने में गुजर जाते हैं और 30 साल काम धंधे में और महाराज जब बूढ़े हो जाएंगे तो बाकी की जिंदगी का बीमारी में बुढ़ापे में घट जाएगी क्यों क्योंकि जब भजन करने बैठेंगे तो टांग में दर्द कमर में दर्द खटी डगा आ रही है तो रही क्या हमारी उमर? इसलिए जैसे भक्ति मिल जाए तुरंत भक्ति को आरम कर देना चाहिए ये दुनिया एक दर्शन मेहला सुनरे मुसाफिर भाई प्रभु भक्ति से भर लो झोली कर लो पुण्य कमाई जीवन फिर नहीं आना एक दिन सब को जाना दाता ने जो दी है जिंदगी वो ना मिले दोबारा अपने हृदय पवन को कर लो पावन था के द्वारा प्रभु दरबार में कभी किसी की चले नहीं चतुराई प्रभु भक्ति से भर लो झोली कर लो पुण्य कमाई जीवन फिर नहीं आना एक दिन सबको जाना महाराज हमें जो जिंदगी मिली है हमें तुरंत भगवान का भजन आरंभ कर देना चाहिए तो प्रहलाद महाराज जी भी असुर बालकों को वो यही कह रहे हैं कि तुरंत भगवान के भजन में लग जाना चाहिए इसी में हमारा कल्याण होगा बड़ा सुंदर ज्ञान का उपदेश असुर बालकों को प्रहलाद महाराज जी दे रहे हैं भगवान कहाँ हैं कहाँ नहीं है प्रहलाद जी कहते हैं वो तो सब जगह मौजूद है क्या इस पीपल के वृक्ष के अंदर भगवान है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 तुरंत दौड़ कर गए हिरणा का के पास बोले महाराज बीमारी फैल गई है बोले बोले क्या हुआ पहले तो तो एक था, अब तो सारे हरे कृष्ण महामंत्र की जब में लगे कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा, हरे, हरे हरे मस्त है महाराज तुरंत गए हिरणा का शिकु देख रहे सब लोग कीर्तन कर रहे हैं जब कुछ बालकों ने नाचते नाचते आदि हिरणा का शिक् को देखा जिसका नित्य करते हुए सर पर हाथ था वो सर पर ही रख कर रुक गया जिसका कमरिया पर हाथ था वो कमर पर ही रख कर रुक गया सारे महाराज रुक गए उह, प्रहलाद जी को कह रहे बोले उह, क्या हुआ नित्य करो बोले साहब बोले हम है नाचो उह, उह, देखो प्रहलाद महाराज जी ने देखा उनके पिताजी आ गए तुरंत प्रहलाद महाराज जी को आज जितने हिरना का शीप ने पकड़ा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 जब मैं अपने बेटे को दंड दूंगा तो खुद ही ये भी समझ जाएंगे कि अपने बच्चों के संक्या करना है इसलिए सभा में नहीं करते पहला महाराज जी को आदि तीर्णा का शिकू ने कहा कि तुम किस पर इतना गर्व करते हो बोले पिताजी हम सब किस पर गर्व करते हैं भक्तों हम सब भगवान पर गर्व करते हैं कुछ लोग कह देते हम एक साल में इतना लाखों रुपये जमा कर देंगे एक साल एक सेकंड की जिंदगी नहीं है तुम एक साल तक इतना पैसा जमा करोगे कोई गारंटी कार्ड है इतने साल तुम जिंदा रहोगे नहीं तो कुछ लोग कहते हैं भगवान ने चाहा भगवान ने चाहा हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे भगवत इच्छा रही और यदि भगवान ने नहीं चाहा तो नहीं कर सकेंगे कुछ लोग भक्तों ऐसा कह देते हैं तो जो भगवत इच्छा पर चलता है वो सर्वश्रेष्ठ है तो यहाँ पर प्रहलाद महाराज जी कहते हैं पिताश्री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 भगवान है क्या बोले हां है शब्द यहां पर ध्यान देने वाला है हिरणा कश्यकू ने भी कहा क्या खम्भ के अंदर तेरा नारायण है शब्द आया है तब तो खम्बा नहीं टूटा तब तो भगवान नहीं निकले लेकिन यहां पर प्रहलाद महाराज कहेंगे कि है तुरंत खम्बा चटकेगा और खम्भ से भगवान निकल कर दोनों ने है कहा दोनों ने है हा कहा है हिरणा का ने भी कहा क्या इस खम्भे भगवान है उसके है पर नहीं है, और यहां प्रहलाद महाराज जी कहेंगे कि भगवान है तब खम्बा चटकेगा और भगवान प्रकट हो गया तो कहने का अर्थ यह है जहा भक्त की हां भगवान वहां और जहा भक्त की ना तो भगवान ना।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 अरे घी तो लगा दीजिए घी तो लगा लीजिए तो कुत्ते से भगवान प्रकट हो गए तो जा भक्ति किया, यहाँ भगवान वहाँ और भगवान प्रकट होते हैं लेकिन प्रेम होना चाहिए गीता में कहते हैं, भगवान नवेध्याय में मुझे पत्ता पुष्प फल अर्पित करो लेकिन कैसे बोए भक्ति से भक्ति से अर्पित करो मैं भक्ति से स्वीकार करता हूँ तो भगवान भक्ति से प्रकट होते हैं प्रहलाद महाराज जी ने कहा है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 खम्बा टूटा और भगवान नरसिंह देव प्रकट हो गए बोले नरसिंह देव की भगवान की जय भगवान नरसिंह देव जी प्रकट हो गए नरसिंह उपनिषद का बड़ा सुंदर एक मंत्र है उग्रम वीर महाविष्णु ज्वलितम सर्व तो मुखम नरसिंह विस्मणम भद्र मृत्यु एक है पंचमुखी हनुमा हनुमान जी का मंत्र और एक ही नरसिंह देव जी का मंत्र है। मंत्र है। अगर इसे कोई सिद्ध कर ले तो बड़े से बड़ी डाकनी शाकनी भूत पिछाज आदि बड़े से बड़े देते राक्षस भाग जाएंगे सब भयभीत तो होते हैं भगवान देव से तो नरसिंह उपनिषद का ये मंत्र है तुम्हारा तो खंभा चटका भगवान नरसिंहदेव जी प्रकट हो गए बहुत विशाल रूपता भगवान का अद्भुत रूप था केशव रूपा जय जगदीश हरे एक अद्भुत रूप भगवान लेकर प्रकट हो गए होता नर और सिंह रूप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 बोले ना तो मैं ऊपर मरूँ ना मैं नीचे मर सकता हूँ भगवान ने कहा बात सुनिए ना तू तो ऊपर है ना तू तो नीचे है तू तो मेरी गोद में है और ये देख कर छूप गया बोले ठीक है ना मैं इंसान से मर सकता हूँ ना जानवर से मर सकता हूँ भगवान ने कहा बात सुनिए ना तो मैं इंसान हूँ ना तो मैं जानवर मैं नर नर एवं सिंह बन गए नरसिंह तो भगवान आधे पेट तक इंसान और ऊपर से बब्बर शेर और ऊपर से ऊपर ऊपर से बब तो पेट से नीचे इंसान तो तो ना तो पूरे इंसान थे, ना तो थे। बोले, है, ब्रह्मा जी के बनाए हुए किसी प्राणी से नहीं मार सकता भगवान ने कहा मूर्ख मैंने ब्रह्मा जी को अपने पेट से पैदा किया मैंने ब्रह्मा जी को बनाया चौंकिया बोले ठीक है साल के बारह महीनों में मैं नहीं मर सकता भगवान ने कहा तेरे लिए मैंने तेरवा महीना बनाया अधिक मास चौंकिया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 जैसे भगवान ने टेढ़ी नजर मारी तो संगर जी भी दौड़े महाराज और आपको पता है कि बब्बर से पक्का दुश्मन बेल का हमारा जो देवताएं भगवान को शांत करने के लिए भगवान शांत नहीं हो गए हम महाराज ब्रह्मा जी ने विचार किया कि इनकी जो पत्नी है लक्ष्मी उन्हें ही लेकर आते हैं वो शांत कर देंगे तो बिल्कुल में कह सारे देवता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 प्रभु के निकट गई जैसे भगवान के निकट नेत्रों को खोला तुरंत भगवान ने एक आवाज लगाई दाड़ मारी लक्ष्मी जी सो कदम जाकर दूर पीछे गिर गई नहीं शांत हुए तो ब्रह्मा जी ने विचार किया कि प्रभु पर रात के लिए आए अब भक्त ही भगवान को शांत कर सकते हैं प्रहलाद प्रभु को ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रहलाद तुम्हारे कारण प्रभु आए अब तुम ही प्रभु को शांति करो प्रहलाद महाराज जी भगवान नरसिंह देव के पास गए भक्तों अपने भक्त को को को समझते भगवान भगवान लगी और ने तुरंत महाराज जी उठाकर अपनी सीधी गोद पर बिठा दिया आज भगवान नरसिंह देव जी गैं और मैया बन गए और आज भगवान ने अपना वचन पूर्ण किया भक्तिवश्य लगा भक्तों भगवान को भक्त वत्सल क्यों कहा जाता है वत्सल कहते हैं गाय के बछड़े को जब उसका जन्म होता है कितना गंद उसमें लगा होता है लेकिन गाय अपने बच्चे को चाटकर साफ कर देती है इस तरह हम भी वत्सल है हम भी बहुत गंदगी है लेकिन भगवान पति तो पावन है वो हमारी गंदगी को खत्म कर देते हैं हमें पावन बना देते हैं तो आज भगवान गैया और मैया बन गए अब गैया क्योंकि गाय अपने बच्चे को चाटकर प्यार कर रही है और मानो भगवान यहाँ नरसिंह देव जी अपने भक्त के अपने भक्त के अंक भक्त के अंक को चाट रहे हैं भगवान नरसिंह देव की आंखों से आंसू अरे मेरे भक्त मुझे बहुत देर लगी तेरी रक्षा करने के लिए तो भगवान रो रहे हैं और चाटने का अर्थ ये होता है कि एक मुझे बहुत समय लगा तो तेरे अंग कितना कष्ट हुआ होगा तो मानो अपनी जीबा से प्रहलाद महाराज जी के अंग के कष्ट को दूर कर रहे हैं और दूसरा भगवान ये बताना चाहते हैं कि हे प्रहलाद तुम्हारा अंग बड़े कोमल है तो इसलिए भगवान उसके अंग को अपनी जीबा से चाट रहे हैं और महाराज जहां मैया कैसे बने क्योंकि भगवान श्री नरसिंह देव ने प्रहलाद महाराज जी को अपनी गोद में बिठा रखा है इसलिए आज भगवान गैया और मैया बन गए भगवान ने प्रहलाद से कहा कि तुम्हारी क्या कामना है तुम्हें तो पद चाहिए तो ब्रह्मा जी में तुम्हें बना देता हूं तुम्हें तो इंद्र पद चाहिए तो मैं इंद्र पद पर बिठा देता हूं प्रहलाद महाराज जी ने किसी पद को स्वीकार नहीं किया आपको पता है कि पद जो होता है वो अहंकार पर लेकर चला जाता है पद से तो दूर ही रहना चाहिए प्रहलाद प्रभु ने कहा कि मुझे धन आदि किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं मैं बन्यागिरी करने नहीं आया हूं मैं तो केवल प्रभु आपके दासों का दास बनना चाहता हूं जिस योनि जिस काल में जहां कहीं भी रहूं आपका भजन करता रहूं इस प्रकार से प्रहलाद महाराज जी ने भक्ति का ही वर भगवान से मांगा तो भगवान ने प्रलाद की पीढ़ियों का भगवान ने उधार कर दिया प्रहलाद रो रहे थे कि मेरे पिता का क्या होगा भगवान ने कहा तू अपने पिता के लिए रो रहा है अरे मैंने तो तुम्हारी इक्कीस पीढ़ी का उद्धार कर दिया अब भक्त तो इक्कीस पीढ़ी कैसे बनती है हमारी परंपरा से इक्कीस नहीं ऐसे नहीं होता हमारे पूर्वज हमारे पूर्वज ऐसे नहीं इक्कीस पीढ़ी बताते हैं कि जैसे कि अब हमारे दादा का गोत्र पिता दादा का आ जाता है माता जी का आ जाता है पत्नी से जुड़ जाए उनका गोत्र आ जाता है मतलब जो जो हमसे जुड़ता है वो सब गोत्र बन जाए 21 पीढ़ियां इस प्रकार से बनती हैं उन सबका उद्धार हो जाता है तो जिनके घर में एक परम भागवत है एक परम भक्त है वो इक्कीस पीढ़ियों का उद्धार कर देता है तो भगवान नरसिंह देव जी की बड़ी उत्तम कृपा प्रहलाद महाराज जी पे हुई देव ऋषि नारायद जी युद्धेश्वर महाराज जी से कहते हैं कि भगवान समदर्शी हैं। अब यहां पर चार वर्ण और चार आश्रम के विषय में बड़ा सुंदर ज्ञान का उपदेश देव ऋषि नारायद जी युद्धेश्वर को देते हैं चार वर्ण ब्राह्मण वे शूद्र और क्षत्रिय चार वर्ण है हमारे धर्म में भेदभाव नहीं है लोगों ने कह दिया भेदभाव है हमारे धर्म में क्या कहते हैं वो इंग्लिश में एक शब्द आता है डिसिप्लिन एक सिस्टम है हमारे धर्म के अंदर वो ये है अगर किसी फैक्ट्री में सारे साफ हो तो काम नहीं हो सकता इसलिए उस फैक्ट्री में हेड होंगे एडी होंगे फिर हेडमिनिस्टर होंगे फिर सुपरवाइजर फिर वरकर इस तरह से फैक्ट्री काम करेंगे चल सकती है सारे साहब होंगे तो फैक्ट्री कैसे चले तो हमारे धर्म में भेदभाव नहीं है लोगों ने कहा भेदभाव है लोगों ने किया होगा लेकिन धर्म अनुसार नहीं है ब्राह्मण ब्राह्मण जो है उसका काम है धर्म का प्रचार करना इसलिए उसे भगवान का मुख और सर ये इतना हिस्सा बताया गया ब्राह्मणों को फिर उससे नीचे आ गए क्षत्रि क्षत्रि को भगवान की भुजाएं कहा गया है रक्षा ब्राह्मण की रक्षा करना गौ की रक्षा करना और जितने जो वर्ण के लोग हैं उन सब की रक्षा करना क्षत्रि का कर्तव्य है इसलिए हाथ है फिर तीसरा था वेश्या, वेश्या को पेट कहा गया है पेट का हिस्सा व्यापार करना खेती करना ये वेश्या का कर्तव्य है और शूद्र का कर्तव्य क्या है ये भगवान के चरण है सेवा करना चारों वर्णों की सेवा करना उनके रहने की आदि की व्यवस्था करना लोग आज इंजीनियर बन रहे हैं ये कोर्स किसका है शूद्र का है लोग इस कोर्स को कर रहे हैं इंजीनियर बन रहे हैं क्योंकि सब वर्णों की सेवा करना घर की व्यवस्था करना सब इंजीनियर का काम है ना नक्शा ही करना ऐसे घर बने ऐसे बने तो चार वर्ण है हमारे धर्म के अंदर ये भेदभाव नहीं है लोग कहते भेदभाव है सनातन धर्म में नहीं नहीं नहीं इसे कहते हैं डिसिप्लिन गीता में भी कहते हैं भगवान चारो वर्ण के जो लोग हैं अपने वर्ण में रहकर अपना कल्याण कर सकते हैं बात थोड़ी टेढ़ी है सरल तरीके से समझनी सम्झ, पड़ेगी अपने वर्ण में रहकर कैसे अपना कल्याण करेंगे तो भगवान ने कह दिया भक्ति के द्वारा तो लोग कहते नहीं नहीं नहीं नहीं सेवादारी सेवादारी में लेकर ही वो अपना काम करेगा अपना कल्याण करेगा ऐसा गीता में नहीं है बताया भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कि मैं ऐसा मार्ग बताता हूं कि चारों वर्ण जो है ये तीनों वर्ण चारों वर्ण जितने जो है इन सबका कल्याण हो जाएगा वो है मेरी भक्ति भक्ति में तो त्याग आएगा कुछ लोग कहते अरे हम तो शुद्ध है हम क्यों मास्क छोड़े लेकिन भक्ति के अंदर तो छोड़ना पड़ेगा और महाराज कन्या वही अच्छी धर्म पत्नी वही अच्छी जो पति की आज्ञा का पालन करे और भक्ति का अर्थ क्या होता है भगवान से विवाहित हो जाना सब ज्ञान पेरे हम समझा चुके हैं यहां लिखा है श्रीमद् भागवत महापुराण के सातवें स्कंद के ग्यारवे अध्याय के पैतीसवे श्लोकों में पुनसा वरण भी वया जना कर्म अर्थात यहां पर नारद ऋषि स्पष्ट रूप से पूरे रूप से कहते हैं कि किसी का जन्म कहीं भी हुआ हो जैसे कि ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है लेकिन चंडाल कर्म करता है मांस खाता है मदिरा पीता है यज्ञ पवित्र धारण नहीं कर रखा वो ब्राह्मण कहलाने योग्य नहीं है शूद्र जाति में जन्मा हुआ हो और यदि कर्म अच्छे हैं भजन करता है धर्म का प्रचार करता है तो उसके गुणों के अनुसार वो ब्राह्मण कहलाने योग्य है जन्म की नहीं कर्म की बड़ी महानता बताई गई है तो यहां कोई भेदभाव हमारे धर्म में नहीं है अब महाराज कोई किसी फैक्ट्री में काम करने गया गया वो मजदूर बनकर लेकिन बहुत अच्छी मजदूरी कर रहा है बहुत अच्छी सेवा कर रहा है और काम करवाना भी बहुत अच्छा जानते हैं तो वो मजदूर नहीं वो फिर आगे जाकर वो सुपरवाइजर बन जाएगा इंचार्ज बन जाएगा तो क्या करेंगे कि भाई हम इंचार्ज नहीं बनेंगे हमारा काम मजदूर करना है नहीं ऐसा वर्कन नहीं अगर शुद्र में ब्राह्मण वाले गुण हैं, तो ब्राह्मण कहलाएगा गुरुदेव शीला भक्ति पा हमारे दादाजी ऐसा वर्णन करते हैं कि इस ईश्वलोक की टीका में जन्म से श्रेष्ठ कर्म की बड़ी महानता बताई गई है तो यहाँ पर वाला सुंदर ज्ञान का उपदेश देव ऋषि नारद जी ने युधिष्ठ जी को दिया भगवान समद ऋषि है और देवऋषि नारद जी के माध्यम से परीक्षण महाराज जी को सुखदेव जी कहते हैं कि अब तो आपको विश्वास हो गया भगवान समदर्शी है तो भक्तों ये था श्रीमद भागवत महापुराण का सप्ताह इसका